जेम्स वॉट, निकोला 19 जनवरी को एग्नेस वॉट ने अपने नए बच्चे के बेटे को गोद में उठाया उसके पिता के नाम पर हम उसे जेम्स बुलाएंगे उन्होंने कहा और हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे उसके पति को पता था कि वो अपने उन बच्चों के बारे में सोच रही थी जो अब जीवित नहीं थे अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम तुम्हें पता है कि कहाँ आना है जेम्स स्कॉटलैंड के तट पर ग्रीनॉक के मछली पकड़ने वाले एक बंदरगाह में पला बढ़ा उनके पिता ने एक बढ़े के रूप में शुरुआत की लेकिन जल्द ही वो मछुआरों और बिल्डरों के लिए सभी प्रकार के सामान बनाने लगे एग्नेश ने अपने बेटे की बहुत सावधानी से देखभाल की लेकिन वो अक्सर बीमार रहता था जैसे जैसे वह बड़ा हुआ वो दांत दर्द और सिर दर्द से बुरी तरह पीड़ित होने लगा तुम स्कूल भेजने के लिए बहुत नाजुक हो हम तुम्हें घर पर ही पढ़ाएंगे जब उसकी तबीयत ठीक होती तो युवा जेम्स चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाता अपनी माँ द्वारा पढ़ाए पाठ के अलावा उससे अपने पिता की कार्यशाला में चीजें बनाना पसंद थी लोग कहते थे कि जेम्स के दादाजी एक गणितज्ञ थे परिवार में गणित की परंपरा थी बाद में जेम्स स्कूल गया लेकिन वहाँ वो धीमा और कमजोर था गणित के विषय को छोड़कर वहाँ उसका प्रदर्शन शानदार था जैसे जैसे वो बड़ा हुआ जेम्स को अपने पिता की कार्यशाला में काम करना अच्छा लगता था उसे नाविकों द्वारा को योग किए जाने वाले वैज्ञानिक उपकरण जैसे कि कंपास और दूरबीन की मरम्मत करना पसंद था फिर जब जेम्स सत्रह वर्ष का हुआ तब उसका जीवन बदल गया उसकी माँ की मृत्यु हो गई और उसके पिता ने अपना अधिकांश पैसा खो दिया कुछ समय बाद जेम्स ने वैज्ञानिक उपकरण बनाना सीखने के लिए लंदन जाने का फैसला किया जेम्स ने, जेम्स ने अपने लिए घोड़ा खरीदा और वो बस वो चल दिया यात्रा तय करने में उसे बारह दिन लगे मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूं मैं लंदन पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकता लंदन में जेम्स के लिए चीजें आसान नहीं थी एकमात्र उपकरण निर्माता जो उसे प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हुआ उसने कहा कि जेम्स को पूरे एक साल बिना वेतन काम करना होगा जेम्स इतनी मेहनत कैसे करता है जेम्स के पास कोई चारा नहीं था इसलिए वो मान गया उसने जल्द ही अपने मालिक जॉन मार्गन को अपनी कड़ी मेहनत और कौशल से प्रभावित किया छः महीने में युवा जेम्स ने उस प्रशिक्षु से अधिक सीखा जो वहाँ पर दो साल से था मैं महीनों से बाहर नहीं गया हूँ लेकिन मुझे इस मौके का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए जेम्स ने कड़ी मेहनत की वो सात वर्षों की ट्रेनिंग को एक वर्ष में सिकोड़ना चाहता था उसके पास खाने के लिए बहुत कम पैसे थे साल के अंत में वो बहुत बीमार पड़ गया बीस साल की उम्र में जेम्स अपने घर लौटा है वापस स्कॉटलैंड में वो जल्दी खुद को बहुत बेहतर महसूस करने लगा वो अपने नए व्यापार पर काम करने के लिए सम्पन्न शहर ग्लासगो गया उस समय ग्लासगो का व्यस्त बंदरगाह वेस्टइंडीज और अमेरिका के बढ़ते उपनिवेशों के साथ व्यापार कर रहा था जेम्स भाग्यशाली था कि उसे विश्वविद्यालय में नौकरी मिल गई वहां उसे जमैका से भेजे गए कुछ वैज्ञानिक उपकरणों की मरम्मत करनी थी ये उपकरण खारे पानी से क्षतिग्रस्त हो गए हैं देखो क्या तुम इन्हें ठीक कर सकते हो मैं ये प्रयोगशाला मैं ये प्रयोग करना चाहता हूँ क्या तुम ये उपकरण बना सकते हो जेम्स बेशक जेम्स उन्हें बना सकता है वो कुछ भी बना सकता है जेम्स ने इस काम को इतनी अच्छी तरह से किया कि उसे विश्वविद्यालय में गणित उपकरण निर्माता का गणित उपकरण निर्माता बना दिया गया अब वहां के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मिल सकता था निर्माता बना दिया गया। अब वहां के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों से मिल सकता था जेम्स ने उसे बहुत कुछ सीखा और वैज्ञानिकों ने भी उसके ज्ञान और कौशल की प्रशंसा की जेम्स के लिए चीजें अच्छी तरह से चल रही थी उसने एक नई वर्कशॉप शुरू की जहां उसने अंततः सोलह व्यक्तियों को नियुक्त किया कोई इस वाद्य यंत्र को ठीक करवाने के लिए लाया है। मिस्टर वॉट उसे जरूर ठीक कर पाएंगे फिर 1765 में जेम्स ने अपनी चचेरी मार्गरेट मिलर से शादी की सत्रह सौ तिरसठ में कामकाजी मॉडल प्रारंभिक प्रकार का भाप इंजन था जिसे न्यू कॉमन इंजन कहा जाता था लंदन में इंजीनियर उसे सुधारने में विफल रहे देखो क्या आप उसे ठीक कर सकते हो जेम्स न्यू कॉमन इंजन का उपयोग कॉर्निस खदानों से पानी निकालने के लिए किया जाता था जेम्स वॉट ने जो कुछ देखा उससे वो बेहद मोहित हुआ मैंने इन इंजनों इन इन के बारे में काफ़ी पढ़ा है उनमें सुधार किया जा सकता था जब पानी को उबाला जाता है तो वो भाप नामक गैस में बदल जाता है भाप पानी की तुलना में बहुत अधिक जगह घिरती है लगभग सत्रह सौ घूमा यदि भाप एक कंटेनर में फंसती है तो फिर जल्दी से ठंडी होती है तो वो फिर से वापस पानी में बदल जाती है पानी पंप करने के लिए न्यू कॉमन इंजन इस पद्धति का इस्तेमाल करता था लेकिन वो इंजन बहुत अच्छी तरह से काम नहीं करता था उसे चलाने के लिए भारी ये आ, मात्रा में कोयले की जरूरत पड़ती थी जेम्स ने उसे सुधारने का एक तरीका खोजा न्यू कॉमन इंजन कैसे काम करता है सिलेंडर में ठंडे पानी का छिड़काव सिलेंडर ठंडा होता है भाप वापस पानी में बदल जाती है पिस्तन गिरता है नीचे खिंची रॉकिंग बिम पंप रॉड ऊपर खींची जाती है खदान से पानी पंप होता है आग बॉयलर भाप सिलेंडर को भरती है पिस्टन उठता है ठंडा पानी बाहर से रॉकिंग बीम नीचे खींचती है भार पंप रॉड जेम्स ने महीनों तक समस्या के बारे में सोचा मई सत्रह में एक रविवार की दोपहर उसको उसे एक हल मिला जेम्स ग्लासगो के पार्क में टहल रहा था टहल रहा था जब उसके दिमाग में एक शानदार विचार आया उसके लिए उसे एक अलग कंडेंशर की जरूरत होगी अपने विचार को ठीक से कामयाब करने के लिए उसे कई साल लग गए ये जेम्स के लिए कठिन वर्ष थे अब उसके दो छोटे बच्चे थे जिनका उसे पालन पोषण करना था घर चलाने के लिए उसने नई नहरों के निर्माण कार्य के लिए सर्वेक्षण का, का काम हाथ में लिया काश मैं दोबारा भाप के इंजन पर काम कर पाता जेम्स अब पैंतीस साल का था और वह अक्सर अपने काम से उदास रहता था थोड़ा कुछ होने में भी इतना लंबा लगता है लंबा समय लगता है पत्नी ने उसे खुश रखने की पूरी कोशिश की क्या आप फिर से चिंतित हैं फिक्र न करें सब ठीक हो जाएगा फिर में जेम्स की पत्नी की पत्नी मृत्यु हो गई। उसने सोचा बर्मिंगहम में रहने वाले व्यक्ति का नाम मैथ्यू बोल्टन था वो एक कारखाने का धनी मालिक था और उसकी विज्ञान में बहुत रुचि थी उसे पैसे कमाने के नए तरीके खोजना भी पसंद थे जेम्स को बस इसी तरह के एक पार्टनर की जरूरत थी हम एक साथ मिलकर कुछ बड़ा काम कर सकते हैं जेम्स तुम्हारा काम बहुत महत्वपूर्ण है अंत में कोई है कोई तो है जो मुझे कुछ समझता है मैं आपको यहाँ का नजारा दिखाता हूँ मिस्टर वॉट गजब की वर्कशॉप है मिस्टर बोल्टन बर्मिंगम के ठीक बाहर शोहो में स्थित मैथ्यू बोल्टन का कारखाना अपने समय के लिए बहुत आधुनिक था बोल्टन ने तुरंत ही अपने कारखाने में पानी पंप करने के लिए जेम्स के नए इंजन को स्थापित करके अपना विश्वास प्रकट किया वो पंप बड़ा कामयाब रहा जल्दी ही बोल्टन और वॉट के पंपिंग इंजन के सार्वजनिक परीक्षण का समय आ गया ब्लूमफील्ड कोयला खदान में उत्साहित भीड़ जमा होगी। क्या उनका इंजन काम करेगा इंजन हाउस में बॉयलर से निकलने वाली गर्मी भयानक थी इंजीनियर ने एक मीटर चेक किया और फिर एक लीवर खींचा फिर उसने एक वाल्व खोला एक बड़े शोर के साथ पंप का बड़ा हैंडल नीचे की ओर झूल गया और ऊपर नीचे उसने काम करना शुरू कर दिया एक घंटे से भी कम समय में खदान से सत्तावन फीट यानी करीब सत्रह मीटर पानी बाहर निकाला जा चुका था देखो वो काम कर रहा है अन्य इंजनों की तुलना में एक चौथाई इंजन का उपयोग करता है यह सिर्फ पहला कदम है वह 30 फीट गहरी खदान से पानी पंप कर सकता है चलो अब जान में जान आई आखिरकार जेम्स वार्ट के महान विचार के 11 साल बाद उसका इंजन सफल रहा जल्दी जेम्स टिन और तांबे की खदानों में अपने इंजन स्थापित करने के लिए कारनोवाल चला गया इन खदानों को अक्सर पूरी तरह पान... इन खदानों में अक्सर पूरी तरह पानी भर जाता था लेकिन पानी के पंपों को ऊर्जा देने के लिए आस ज्यादा कोयला नहीं था बोल्टन एंड वॉट के इंजन ने ईंधन की बचत की जो बहुत ही महत्वपूर्ण था सफलता के बावजूद जेम्स कॉर्नवाल जेम्स कॉर्नवाल में अपने समय का आनंद नहीं ले पाया और न ही उनकी नई पत्नी एनी वैसा कर पाई यह सबसे अप्रिय जगह है नहीं नहीं वो सही नहीं है वो अपने आप को क्या समझता है जैसा कि अक्सर होता था अधिक काम करने से जेम्स बीमार और दुखी हो जाता था ऐसे समय में वो सीधे तरीके से सोच नहीं पाता था यहाँ तक कि उसका अपने बिजनेस पार्टनर मैथ्यू बोल्टन से भी मतभेद हो गया और उसने बोल्टन को उल्टे सुलटे कड़वे पत्र लिखे मेरे मथे ही सारा कठिन काम पड़ा है मैं समझौते को तोड़ने की सोच रहा हूँ सौभाग्य से मैथ्यू बोल्टन समझ गए कि जेम्स बीमार था और मिसेज वॉट ने उन्हें खुद लिखकर जेम्स की बीमारी की बात बताई प्रिय मैथ्यू मुझ पर विश्वास करो जेम्स की वर्तमान दुर्बलता की अवस्था में उसके लिए प्रत्येक समस्या एक विकराल रूप धारण कर लेती है इस बीच मैथ्यू बोल्टन अपने साथी के कौशल का उपयोग करने के लिए अन्य योजनाएं बना रहा था बोल्टन एंड वॉट स्टीम इंजन के ऊपर नीचे की गति के साथ काम करता था जो पानी को पंप करने या खदान मजदूरों को सतह पर उठाने के लिए आदर्श था तुम कॉटन मिल में काम करने के लिए एक रोटरी इंजन का डिजाइन करो मेरे दिमाग में एक दो विचार हैं बोल्टन एक रोटरी गति वाला इंजन विकसित करना चाहता था वो गोल गोल घूमेगा वो उन मशीनों को ऊर्जा देगा जो सूती कपड़े और अन्य बहुत से सामान बनाती थी तीन मीटर लंबे कागज पर बने रोटरी इंजन के आविष्कारक की डिज़ाइन को देखकर बोल्टन खुश थे जेम्स मुझे मालूम था कि तुम वो कर पाओगे जल्दी बोल्टन और वॉट के कारखाने को इंजन के इतने अधिक ऑर्डर मिल रहे थे कि वो उन्हें बना नहीं पा रहे थे बोल्टन और वॉट की ख्याति दूर दूर तक फैली एक दिन जेम्स ने खुद को सम्राट जॉर्ज तृतीय को अपने इंजन के बारे में समझाते हुए पाया वो बहुत आकर्षक है मिस्टर वॉट आप हमसे विंटर में आकर जरूर मिलें जेम्स ने सिर्फ इसलिए काम बंद नहीं किया क्योंकि उसका नया इंजन बहुत सफल हो गया था उसने इंजन सुधारने का प्रयास जारी रखा और अपने बेटे जेम्स के साथ उसकी प्रगति पर चर्चा की मेरे पास इसे सुधारने के लिए एक और अच्छा विचार है जेम्स स्टीम इंजन की सफलता ने जेम्स वाट को अन्य विषयों में रुचि रखने से नहीं रोका उस समय में जब सभी पत्र हाथ से लिखे जाते थे उसने एक विशेष श्या और प्रेस का उपयोग करके उन्हें कॉपी करने यानी उनकी नकल बनाने का एक तरीका ईजाद किया इस विधि ने समय की बचत की और वो बहुत लोकप्रिय हुई आप देखते हैं कि कॉपी पर लिखाई गलत है लेकिन कागज पतला है आप उसे पीछे से पढ़ सकते हैं जेम्स ने देखा अब एक इंजन की ताकत को एक निश्चित हॉर्स पावर के रूप में बता सकता था जेम्स ने काम किया कि एक घोड़ा एक मिनट में तैतीस हजार पाउंड पंद्रह सौ किलोग्राम का भार एक फुट यानी दशमलव शून्य दशमलव तीन शून्य पाँच मीटर तक उठा सकता है मैं ये पता लगा सकता हूँ कि वह घोड़ा एक मिनट में कितना भार उठा सकता है मैं बता सकता हूँ कि वो बहुत मात्रा है बोल्टन और वॉट स्टीम इंजन पर अपने काम से अमीर और प्रसिद्ध हो गए लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी परेशानियाँ खत्म हो गई थी दूसरे लोग हमेशा उनके विचारों को चुराने की कोशिश कर रहे थे मैंने अपने पेटेंट का बचाव करने के लिए अदालत में ज़्यादा समय बिताया है आविष्कारों पर काम लेकिन हमें यह करना ही होगा अगर हमने यह नहीं किया तो कोई भी हमारे विचारों से पैसा कमा सकेगा एक आविष्कार को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका पेटेंट लेना था इसका मतलब यह हुआ कि केवल आविष्कारक ही किसी विशेष आविष्कार को बना उपयोग या बेच सकता था लेकिन पेटेंट को चुनौती दी जा सकती थी और और यह केवल कुछ निश्चित वर्षों तक निश्चित वर्षों तक ही चलता था अठारह में जेम्स वॉर्ड चौंसठ के थे उनके मित्र मैथ्यू बोल्टन सत्तर से अधिक के थे उसी वर्ष उनका मुख्य पेटेंट समाप्त हो गया अब दोनों पार्टनर के रिटायर होने का समय आ गया था यह एक बहुत अच्छा घर है जेम्स अब तुम अपने परिवार के साथ आराम से रह सकते हो लेकिन जेम्स वॉट ने ज़्यादा आराम नहीं किया उन्हें अपने दोस्तों के साथ वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करने में मजा आता था उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों को जारी रखा उन्होंने एक बगीचा भी लगाया लेकिन अधिकतर उन्होंने वही किया जिसमें उन्हें मजा आता था उन्होंने अपने नए घर की घर में खुद के लिए वर्कशॉप बनाई और आविष्कार करना जारी रखा जेम्स ने अपने भाप इंजन और उसके बाद भाप के उपयोग से दुनिया को हमेशा के लिए बदलते देखा 1804 में पहला स्टीम लोकोमोटिव ने साढ़े नौ सौ साढ़े नौ मिल यानी 16 किलोमीटर की यात्रा की 1919 में जेम्स की मृत्यु हुई उनके काम और उनके जैसे आविष्कारकों के काम की वजह से ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश बनने की राह पर अग्रसर हुआ आगे के तथ्य शक्ति और उद्योग इससे पहले कि जेम्स वॉट ने अच्छी तरह से काम करने वाले भाप इंजन बनाए किसी भी मशीन को पावर देने केवल के तीन तरीके थे आप मांसपेशियों हवा या पानी का उपयोग कर सकते थे मांसपेशियाँ आपकी अपनी हो सकती हैं या घोड़े खच्चर या बैल की हो सकती हैं जो ट्रेडमिल के चारों ओर घूमती है हवा या बहते पानी का उपयोग मिलों के पाल या पहियों को घुमाने के लिए किया जाता था स्टीम इंजन अधिक शक्तिशाली थे और उन्हें लगभग कहीं भी बनाया जा सकता था उन्होंने हमेशा के लिए ब्रिटेन का चेहरा बदलने में मदद की ग्रामीण इलाकों में छोटे पारिवारिक व्यवसायों ने कस्बों में बड़े कारखानों को रास्ता दिया वॉट और वॉट जेम्स वॉट के नाम पर रखा गया वॉट शक्ति की एक इकाई है इसका उपयोग अक्सर विद्युत शक्ति मापने के लिए किया जाता है साठ वॉट का लाइट बल्ब चालीस वॉट के बल्ब से बल्ब से ज्यादा शक्तिशाली होता है उदाहरण के लिए जेम्स का पावर का माप एक लगभग सात सौ पचास वॉट के बराबर होता है जेम्स के जीवन काल की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां सत्रह सो छत्तीस जेम्स वॉर्ड का जन्म स्कॉटलैंड के ग्रीन ग्रीनौक में हुआ था सत्रह जेम्स उपकरण बनाने का अध्ययन करने के लिए लंदन गए सत्रह सौ विश्वविद्यालय में मरम्मत के लिए आए न्यू कॉमन इंजन के एक मॉडल को जेम्स ने सुधारा सत्रह सौ पैसठ जेम्स ने न्यू कॉमन इंजन को बेहतर बनाने का एक तरीका निकाला सत्रह सौ चौहत्तर जेम्स बर्मिंगहम चले गए और कारखाने के मालिक मैथ्यू बोल्टन के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की सत्रह सौ छिहत्तर बोल्टन एंड वॉट का स्टीम पंप सार्वजनिक रूप से उपयोग में लाया गया सत्रह सौ तिरासी जेम्स ने पहला रोटरी स्टीम इंजन बनाया उन जेम्स वॉर्ड का तिरासी वर्ष किया बर्मिंगहम के पास उनके घर में निधन हुआ